अंत दयालस्त कल सर्वे विशेष नान्य हेतु कुछ चिंत अंदर है और कुछ दल पूर्वा उपलब्ध अभी भी उपलब्ध होते ही जानते कल्पित है। अन्येना अन्येना पूर्वेना भिन्न अनेपरेण पिन्नकाच्छिन्नते जैमान भिन्नकालयुक्त काल भेद काल परस्पर परछद्य अ परछद्य काल अन्येना पूर्वण अन अपरण पूर्व कालपर काल से पूर्व कालिथ पर काल तदवेदी जितने कल्पित टिकां जीतनेसों कल प्रत्योग जायम तम उदाहष्ठत स्फुटी कत्य उदाहप्ट कर करते यथा यहाँ गोदहनम आस्ते यस्ते तबदा दग्धी यवदा दग्धि तबदस्ते गो आ गोदहनम आस्थ गोदन तक बढ़ता है जब तो बढ़ता है तो तक तो गोदोहन करता है जब तोहन करता है तो तक तो तो बढ़ता है ये परस्पर परिच्छेद्य है ठीक है आ गोदहन गोदोहनपर्यतम गो आस्ते ठती गोदोहनपर्यत बढ़ता है रेवदत्त प्रत्येज्ञा शेष अभिज्ञा उदाहीय अभिज्ञा प्रथम ज्ञान है उसका शेष है अंग है अभिज्ञा ही अंग है प्रत्यज्ञा से ही आगे प्रत्यज्ञा होती पहले ज्ञान होने पर आगे प्रत्यज्ञा आ गोदहन आ गोदोहन ये अभिज्ञा है प्रत्यज्ञा शेष के प्रतिज्ञा का शेष है अंग है अभिज्ञा ऐसे यवत काल में अवचिन्न वर्त है तबतः कालेन अवचिन्न जब तक है तब तक गोद्वन करता है अनेक हैनेकय्वन प्रत्येज्ञा विषय तक तसे जितने तक जितने समय मार्ता है तब तो गोदोहन करता है तो अनेक काल विशिष्ट होकर के देदत्त की प्रत्यज्ञा होती है प्रत्येज्ञा विषय तो तेवदत्त से दिखाते हैं यदि आस्ते तब्तवती यद गा दवतीस्ते यावता कालेन अयम घटो अर्थक्रियार्तं शक्नों तबता काल में अवश्य न सन येषा दूसरा तो उदाह अन्न दुसरा दिस्टा, दृष्टान दिस्टा, कालेन अयम घट <coughs> जितने काल पर्यंत ये घट अपन प्रयोजन सिद्धि करता है जल कार्य करता है कर सकता है तवता काल अवश्य न सन ऐसे तिथति तब तक ये रहता है घट जब तक तो घट अपने कार्य करता है तब तक घट रहता है ये उदाहरण अंतर तवान्य स इतने व इतने, इतने ये है इतने व है इतने काल तो घट अपने कार्य करता है तब तो तक तो रहता है यदि परस्पर परिच्छेद्य परिचेदक बाह्या भेदा पदार्थ परस्पर परच होते हैं दया काल दौ काल धन्यवाद ठीक है परोक्षत स्थित यहां अवच्छि सौकारृण कालचिन्न सीठतीपर उदाह पर अभी प्रत्यक्ष जितने काल से युक्त करके अपने कार्य संपादन करके निर्भन उपरत होता है एक काल से अवचिन्न उ रहता है दूसरा दृष्टान सेवास एक अयदृष्टान दूसरा एतावांश उपरेपरण से काल पर जगदृश्या भावना उपलब्य है इस प्रकार पूर्वकाल और पश्चात काल दोनों काल से इस परिच्छ होकर के ज्ञानमान होते हैं जगद भावना जगत जगदृश जागृत दृश्यना भावना जागृत काल में जितने से ऐसे पूर्व काल पर काल विशिष्ट होकर के उपलब्ध होते हैं काल कालद्वेष से परिच्छेदकत्व कालद्वे पूर्व काल पर काल हो गया परिच्छेदक ज्ञानजनक तद विशिष्ट ज्ञान होता है तथा ते भा जागृत काल्यपदार बहिर्दृश्यम भारतीय परछद्य दयालन काल दो पूर्व काल पश्चात तो काल परछद्याला बहि ये द्वितीय पद का तृतीय पदों व्यासठ कलता है सर्वे तृतीय पद भाष्य में अंत काला बाह्याला सर्वे अंदर जो केवल चित्तकाल के है कुछ मनोरथक बाह्य जो दिखता है पूर्व काल पाश्चात काल दोन काल में रहने वाले तर्वे तो कल्पिता है तो कल्पित ही चतुर्थपाधे विशेषो नान्य हेतु क्यों विशेष है या जो विशे कोई केवल एक काल कोई तो द्विकाल है बाह्य पदार्थ्विकाल है अवचित काल केवल है अंदर पदार्थ वासना में ये जो विशेष है नान्य हेतु का अकल्पितत्व के कारण वास्तवन से ऐसा नहीं है ये सत्व सपा भाष्य में न बाहे दया कालत्व विशेष तो है कल्पितत्व व्यतिरिक अन्य हेतु का अन्य हे काल से कल्पितत्व व्यतिरिक पदार्थ बाह्यपदार्थ्द विशेष बाह्यपदार्थ कालेशलेश बाह्य पदार्थ से बाह्य दया कालबाला बाह्यपदार्थक व्यतिरेक अन्नहेतुक सत्य होने का कारण्देह काल हो गया यह नहीं ठीक है बाह्यो जागृदेश बाह्यपदार्थेसु व्यवस्थितल काल्देदन ख प्रत्येक ज्ञा मन तुपो विशेष अन्य हेतु को नाह्य पदार्थ जागृत बाह्य पदार्थसु व्यवस्थित बाह्य पदार्थ में स्थित दया काल कालद्वेदन कृत कालद्वैयावच्छेद किया गया द्व काल वह तो पदार्थ उसमें पदार्थ में जो कालद्वय के द्वारा विशेष अधिकता है प्रत्येक ज्ञा बाह्य पदार्थ में ये विशेष है प्रत्यक्ष ज्ञा मानक विशेष काल दय विशिष्ट होकर के तदेवइम सदव अयम जो पूर्व में तभी है पूर्व काल पर काल कालद्वय विशिष्ट होकर के बाह्य पदार्थ में प्रत्यक्ष ज्ञा मानक स्वरूप विशेष है वह विशेष अन्य हेतु का न भोगती कलपित को छोड़ करके कुछ अन्य सत्य होने के कारण होती ऐसा नहीं क्योंकि कल्पित में भी ऐसी प्रतिप्ञिया होती कल्पित भी तथा विशेष भी संभव आ सप्न दृश्य पदार्थ में सब कल्पित है फिर भी तथा विशेष भी ये पहले इसको मैं देखा था अभी देख रहे मकान पति इसको मैं तो पहले भी देखा था बिल्कुल असंभव मकान देखता है मकान के ऊपर दूच कड़ा है पता ही तो पहले भी देखा था तो कालद्वय विशिष्ट प्रत्योग महन विशेष कलदार्थे भी, भी संभव तथा विशेष विशेषसंभवा इसलिए जागृत दृष्टि में प्रत्योग विशेष के कारण शक्य सिद्ध नहीं वह अनेतु सबक दृष्टान अपन दृष्टा तो होती नहीं सही है न बाहोदय काल के विशेष कल्पित प्रवृत्ति अन्तु कहीं यहाँ भी सपन दृष्टान्त होते सपन में इस प्रकार कल्पित तो होने पर भी कोई कोई पदार्थ काल दया विशिष्ट में प्रत्युज्ञा होते हैं यद्यपि सर्व जागृतभेद कल्पत तथा तपोत विशेषस्फुट सिद्ध्य जागृत पदार्थ जितने सब कल्पित है फिर भी यह विशेष प्रत्येक ज्ञात विशेष बाह्य पदार्थ में सदैव इधम ऐसे प्रतिविज्ञा होती है और मनोरथ पदार्थ में भ्रांति सिद्ध पदार्थ में प्रतिभिज्ञा नहीं होती तो बाह्य पदार्थ में जो विशेष है प्रत्यक्ष मानत्व सब कल्पित होने पर भी ये सिद्ध हो जाएगा क्योंकि स्वप्न सर्वस्व भेद जाते से कल्पित्व भी प्रत्येक ज्ञा मान सब भेद पदार्थ जो सपने में कल्पित है फिर भी कुछ पदार्थ में ऐसे प्रतिभिज्ञा होती इसको मैं पहले दिखा था तदैवीदम ऐसे प्रतिभिज्ञा होती है तो प्रत्येज्ञा मानक का विशेषक सब पदार्थ में संभव है कल्पित तो पदार्थ में भी स्वप्न में जैसे ऐसे जागृत भी तदरूपत्ति जागृति में प्रत्येक मानक विशेषक हो सकता है कल्पित तो होकर प्रतिपिज्ञा होने से कोई सत्य ऐसे कोई अब जरूरी नहीं सपन दृष्टान से सिद्ध हो जाता है जो तदेव इधम का विषय घट वस्तु पर्वतादि आकाश आदि ओ, कल्पित होने पर भी प्रत्येक प्रत्येक की मानस रूप विशेष संभव जैसे स्वप्न में होता है स्वप्न जागरित तो रुभर मिथ्या <coughs> स्वप्न मिथ्या जागरित मिथ्या यदि दोनों ही मिथ्या है स्फुटास्फुटावभा विभागानुपत्तिर ना विशेषण मिथ्यात्म इतिहाशं के आह पूर्व पक्षी शंका करता है यदि जागरित तो स्वप्न दोनों ही मिथ्या होगी जागृत तो स्पष्ट दिखता है अस्वन में अस्फुट अस्पष्ट है स्फुटावभाष हो अस्फुटावभाष हो विभाग होता है जागृत में सात दिखता है निश्चय होता है रोज रोज में देखते स्वप्न में तो स्पष्ट दिखता है कभी दिखते दिखते कुछ बदल गया कुछ हो जाता है ये विभाग नहीं होगा विभाग अनुपत्या सत्योत्तम देना विभाग अनुपत्या अर्थापति प्रमाण से ये सिद्ध होता है अविशेषण में मिथ्या जागृत पदार्थ सब स्वप्न जैसे मिथ्या ही है ऐसा अविशेषण निथ्या यदि मिथ्या होती मिथ्या हो तो स्पष्टता स्पुट विभाग नहीं होना चाहिए स्पष्ट श्पर्ष, अवभाष है जागृत पदार्थ का स्पष्ट है स्वप्न पदार्थों का इसलिए सप्तम बिना विभाग अनुपत्या सत्यत्व तो मानना पड़ेगा जागृत पदार्थ को मिथ्या तो नहीं आशंका आशंका आशं करके उसका उत्तर हो? अव्यक्ता स्ुटा ये बही अव्यक्ता कल्पिताशेषस्ंद्रिया कल्पितांद्रिया अव्यक्ता कल्पिता ते सर्वे ये अंतस्तु अभ्युक्ता है ये बहिस्फुटा चे अंदर जो है अभ्युक्त पदार्थ स्पष्ट है मनोरथ रूप और अस्वप्न पदार्थ स्फुटाव ये बही जातक पदार्थ बाहर दिखता है स्पष्ट दिखते हैं तो अभ्यक्ता अंत कह करके जागृत काले में मनोरथ रूप भी लेना स्वप्न से भी लेना और बाह्य पदार्थ स्पष्ट दिखते ही सर्वे कल्पिता एव कल्पित ही एक ही सत्य में विशेष अस्त इंद्रिया इंद्रिया निमित्त सक्ष में इंद्रिया निमित्त अन्य इंद्रिय निमित्त अन्य निमित्त है चक्षुरादि इंद्रिय के द्वारा ग्रहण होते बाह्य पदार्थ इसलिए इंद्रिय बाह्य पदार्थ का अन्य मनों के अंदर दिखते अलग है स्पष्ट है और चक्षुरादि बाह्य इंद्रिय से ग्रहण होता है इसके कारण ही विशेष है चक्षुरादि बाह्य इंद्रिय से, से ग्राह्य होने से ही विशेष है इंद्रियारकृत विशेषक इंद्रियांतर निमित्त सप्तमी इंद्रियारकृत विशेषक इंद्रियांतरकृत है चक्षुरादि बाह्य इंद्रियकृत पदार्थों से विशेष लगता है दीखता है ठीक है ये मनसी अंतर्भावस्फुटा मनसी अंतर, मन के अंदर भावना तो भावना है वासना रूप संस्कार से अस्पष्ट है मनोरथ रूप सकसो बहिप्यम जो बाहर दीखते हैं स्फुटा ते सर्वे मनस्पंदन मत कलता सब कल स मनो का स्पंदन है मन वृत्ति से ग्रहण होते मनोद्दृश्यम सर्वं य सकलाचर ये कुछ दिखते स्व मनोदृश्य मनस्यम भाव द्वैत नवलभ्यते आगे कहेंगे मन निर्धन पर दैता नहीं दिखता है स मनस्पंदन है इसलिए कल्पीता मिथ्यवंतर्बहरीद्रिय भेद निमित्त स्फुटत्व स्फुटत्व विशेष अंतर इंद्रिय भेद के द्वारा ग्रहण होता है मनोरक्त नाशना रोक है स्पष्ट है और बहिर इंद्रिय चक्षुरादि के द्वारा ग्रहण होने से स्पष्ट होता है मिथ्या ही है। अंतर बहिरीद्रिय भेद निमित्त अंतर अंतरइंद्रिय और इंद्रे, अंतर अंतरइंद्रिय मन है बहिरीन्द्रिय चक्षुरादि उनका भेद है उस भेद के कारण ही स्फुट स्फुट विशेषता इंद्र के द्वारा ग्रहण होता है तो उसमें स्पष्टत्व तो है और मन के द्वारा ग्राह्य होता है तो स्पष्ट है इतने विशेष है कि नहीं मिथ्या है वो न मिथ्यात्म अमिथ्यात्म व्य स्पष्ट स्पष्ट होने के लिए मिथ्यात् तो अथवा सत्यत्व तो के आ उपयोग नहीं है सब मिथ्या होने पर भी स्पष्ट स्पष्ट होते है सपन में सपन में जैसे सब मिथ्या होने पर भी कुछ स्पष्ट कुछ कुछ स्पष्ट ऐसे लगते है इसलिए मिथ्यात्व का तो अथवात्व का उपयोग नहीं मिथ्याभूत प्रदर्शन आप स्फुटा है इसलिए सब तो कुछ मिथ्या ही है यहां तक तो कर टीका कारण ने श्लोककारिका का व्याख्या न किया अभी भगवान भाष्यकार व्याख्या करते हैं उसका अवतर टीका में श्लोकाचराणी व्या करोती व्या करोती भगवान भाष्यकार यद्यपि अंतरअ्यक्त भावान मनोवासना मात्रा अभिव्यक्ता नाम भावना पदार्थना अंतरअव्यक्तत्व जो मन के वासना मात्र है इससे जो वासना से अभिव्यक्त होकर के मनोरथ रूप दिखते हैं जागृत काले में मनोरथ रूप कल्पना रूप के स्वप्न दृश्य मन मने के अंदर ही वासना रूप है ये स्पष्ट है अव्यक्त है नाम। और बाही बाहर जो पदार्थ दिखते हैं क्ष के द्वारा ग्रहण होते हैं इंद्रियांतर इंद्रिया के के द्वारा ग्राह्य होने से पदार्थ स्पष्ट दिखते हैं उनमें जो विशेष है स्फुट रूप विशेष बाही पदार्थ में नाशो भेदा नाम अस्तित्व पदार्थ भिन्न पदार्थ जितने ये अस्तित्व को तो वास्तव तो है इसलिए विदेश आया स्ुटत्व तो ऐसा नहीं है स्वप्ने की तथा रखना सपने में कुछ बाहर दिखते हैं कुछ मनोरथ रुके कुछ स्पष्ट है कुछ अस्पष्ट है किन्तु सब कुछ कल्पित है सब कुछ कल्पित होने पर भी कुछ पदार्थ में स्पष्ट स्पष्टत्व तो है सपने में, कुछ में तो नहीं कुछ स्पष्टत्व नहीं अस्पष्टत्व तो है नहीं तो बता स्पष्ट तो जहाँ असत्यत्व तो स्वप्न तो सब कुछ मिथ्याय स्वप्न भी तथा दर्शनाथ सब मिथ्या होने पर भी तो स्फुट विभाग तो दर्शनाथ जहाँ स्फुट तो दिखता है जागृत काल में बाहर चक्रादि के द्वारा ग्रहण होते हैं वो वे अस्तित्व कृतः नहीं सत्यत्व के कारण नहीं सब कलित है टीका में मनुष्यंतर मनोरथ रूपाणाम भावान अभ्यतत्व स्फुटम मन के अंदर मनोरथ रूप मनुष्य कल्पना कुछ करते हैं जो पदार्थ है वो अव्यक्त मतलब अस्फुट अस्पष्ट है अव्यक्त व्यक्त नहीं स्पष्ट नहीं तक हेतु महाकार बताते हैं मनो वासना मात्र अभिव्यक्ताना जो मन के वासना मन में स्थित वासना उससे अभिव्यक्त होते हैं चक्षुरादिग्रह्य मनस बहिर्भाव स्फुट मनस बन मन के बाहर जो है कल्पनादक पदार्थ तो मन के अंदर है। और बाह्य पदार्थे चक्षुरादि ग्राह्य में स्फुट्व चक्षुरादि इंद्र के द्वारा ग्रहण स्पष्ट है दिखता है स्फुटिष्ट तम अमिथ्यात शंका बारयचि बाह्य पदार्थ में स्पष्ट हे चक्षुरादिग्रह्य सत्य तो होने के कारण स्पष्ट होता है ये शंका का बार करते हैं नाशो भेदा नाम अस्तित्व कृत स्पष्टत्व रूप विशेष बाह्य पदार्थ में है बाह्य पदार्थ में अस्तित्व है वास्तव इसलिए सत्य है ऐसा नहीं सर्वस प्रतिपन्न मिथ्यात्व सप्ने सर्वे सर्वे ही संप्रतिपन्नम सर्वसंपतिपन्नम सर्व सर्व स्वप्नस्य स्वप्न स्वप्न में गया इसी पदार्थ भी, भी कुछ में कुछ पदार्थ निस्फुट के बाहे दिखते हैं ग्रहण करते हैं कुछ मन से कल्पना करते हैं भ्रम तो स्वप्न पदार्थ में भी सब कुछ कल्पित तो होने पर भी स्फुटक स्फुट विशेष का भान होता है नासो विशेष मिथ्यात्वि प्रयोजित प्रभवी वह विशेषक अमिथ्यात्व का प्रयोजक नहीं होगा वह विशेष मिथ्यात्व को प्रयोजितुम साधय तुम अथवा अच्छा, अमिथ्यात्व को साधय तुम साधन करेगा इसके लिए संभव नहीं है समर्थन ही है ना प्रभु सपने भी तथा दक्षण प्रश्न का तो अयम विशेषचारी क्यों सिद्ध्य तो कुछ स्पष्ट अस्पष्ट ये विशेष होता है किसके द्वारा सिद्ध होता है इत्याशंक चतुर्थ पदार्थमा कि इंद्रियातरकता सत्य सत्य के कारण नहीं ही इंद्रियातरकता अन्य इंद्र वासनात्म केवल मनोमात्र का है ये अन्य इंद्र चकुराधिक्राह इसके कारण स्पष्ट है ठीक है मनोमात्र अंतर मनोमात्र्बंधा अंतर्भाव वासनामात्र रूपाणुटत्व अंदर चित्त के अंदर जो पदार्थ है मनोमात्र मनोमात्र्बन्ध है वासनामात्र रूपाणा केवल वासनामात्र मनोमात्र का बाह्यन्द्र तो? निरपेक्ष केवल मन के, के अंदर कल्पित पदार्थ वासना मत रूप अस्पष्ट है बहिर्भा बाह्य जक्षुरादिंद्रियसंबंधा से संबंध करके ग्रहणते युक्त स्फुट बाह्यपदार्थेंफु युक्त तदेश विशेष मिथ्यात्शेषे सिद्ध्य स्फुट विशेष है बाह्यपदार्थ में ये विशेष मिथ्यात्व तो विशेष से भी समान होने, तो हो, हो, तो होने तो हो तो पर भी मन कल्पित पदार्थ में बाह्य पदार्थ में अस्पष्ट हो स्पष्ट हो दोनों में मिथ्यात्व बराबर होने पर भी विशेष स्फुट प्रतिभा संभव आप मिथ्यात्व स्वप्न से मिथ्यात्व भी स्फुटत्व स्फुट प्रतिभा होता है जागृकम अविरुद्धम् इसलिए जो अनुमान किया था दृश्य मिथ्या ही जागृत प्रपंच सौ अनम अविद्धमी उपचार करते हैं अतः कल्पिता जागृत भावअ स्वप्न भाव जागृतपदा मिथ्यापलिका तो संबंध में अंतर्दृश्यम संब्त दृश्य दृश्य हेतु के द्वारा स्वप्न दृष्ट स्वन दृश्य को दृष्टातवा करके जागृत पदार्थ कलता दृश्य स्वप्न पदार्थ निषिद्धवा निश्चित सर्वकु कल सर्वक समय कल अस्त सी पुनः सर्वना के निर्धारण सर्व कल्पना सी कल्पना किसके किस प्रकार कल्पना होती विदान। ततो होतीशंक जीव जीव कल पूर्व तथो भावाध्यामृति कल्पयते भावां <coughs> जीवं परवयते पूर्वं ततो भावान् प्रथविदान कार्याणां यारुणां दैवा यथा विद्यस्त तथा स्मति पूर्वं जीवं कलहैति ततो प्रथविदान भावान् भगवान कहते छि प्रथविदान भावान्कान् बाह्यान् अध्यात्तिकान् च यथा विद्यस्त तथा स्मति यथा विद्या यशस् यथा विद्या जैसे विद्या है ज्ञान है ऐसे स्मरण होता है पूर्व जीव हम कल्पयते कल्पयते का करता है आत्मा आत्मा शुद्ध है पहले जीव कल्पना करता है माया से जीव है परमात्ता कर्तृत्व विशिष्ट रूप से कल्पना जीव की कल्पना पहले होती है तथो तो तो पृथ्वीधान भावान बाह्यान आध्यात्मिकांव बाहर औषादी के अंदर पदार्थ विभिन्न पदार्थ कल्पना कर भाग में ऐसे कल्पना करके जैसे कल्पना करता है ऐसे अनुभव करता है जैसे अनुभव करता है फिर आगे स्मरण करता है कल्पना करता है ऐसे अनादिकाल से चल रहा है जैसे अनुभव करता है इसे आगे स्मरण भ्रम होगा जैसे भ्रम होता है ऐसे संस्कार होता है संस्कार से संस्कार के अनुसार पुनः होता है ऐसे चलता है ठीक है ना अपना ही सर्व मायावस में आदो विशिष्ट रूप में जीवन कल्पयेगी आत्मा ही सब कल्पना करता है माया मायावसन मायावसन कल्पयन कहन तो से वो कल्पना पारमार्थिक नहीं है आत्मा असंग है निर्धर्म के है तो कल्पकत्व कैसे बनेगा आत्मा में कल्पकत्व कैसे आएगा तो कल्पकत्व यदि पारमार्थिक मानेंगे असंग निर्विशेष आत्मा में कल्पकत्व रूप धर्म सिद्ध नहीं होगा ये विरोध होगा यदि कल्पकत्व पारमार्थिक बनेगी कल्पना पारमार्थिक नहीं उनसे कल्पकत्व तो धर्म भी पारमार्थिक नहीं अपारमार्थिक कल्पकत्व के साथ पारमार्थिक निर्विशेषत्व का कोई विरोध नहीं अपारमार्थिक जल के साथ पारमार्थिक वास्तव तो मरुभमि का कोई विरोध नहीं इसी प्रकार कल्पकत्व आत्मा में कोई पारमार्थिक धर्म नहीं कोई शंकाक है आत्मा निर्विशेष है तो कल्पक कैसे बनेगा वो तो कल्पकत्व तो धर्म को मान तो तो। तो सत्य मानकर कर शंका करते हैं कल्पकत्व कल्पना जनकत्व कल्पना जिस सत्ता का तत्सत्ता का है कल्पकत्व कल्पना पारमार्थी नहीं तो नहीं आत्मा में कल्पकत्व वास्तव नहीं है इसलिए कहा माया वसेन कल्पयन माया से कल्पना कह से तो माया बसेन अर्थों को नहीं समझ करके वो तो कल्पना करता है माया नाम को कोई वस्तु है माया कोई वास्तव नहीं माया से कल्पना करता मतलब वस्तु तो कल्पना नहीं दिखता है तो कल्पना मै के कलना आदो विशिटेण जीवन कल कलता विशिष्टेण कर्तव्यभोक्तृत्व विशिष्ट रुचि जीव की कल्पना करता है जीव कर्ता तत भावान् पृथकृ जीवक तत्व तदैया तैतरी मै सृष्टिकर के सृष्टिकर्ता ही तस्वीर प्रवेशा जीवरुचि स्वयं ही अपने जीव भाव को प्राप्त करता है अन्य नहीं स्वयं जीव भाव आप स्वयं ही जीवत्व तो को प्राप्त करता है तरह नाना विधान भाव निर्मीते उसके द्वारा जीव के द्वारा फिर नाना प्रकार पदार्थ निर्माण करता है माया के कारण माया के द्वारा ज्ञान स्मृति वैषम्या वैषम्य उपकृति सब कल्पित है तो कल्पित होने से विषमता कैसे स्पष्टत्व स्पष्टत्व बाहर है तो, तो अन्य इंद्र का है, तो ये सब कैसे होता है उसका है तो ज्ञान स्मृति वैषम्य ज्ञान जैसे जैसे ग्रहण होता है ऐसे ऐसे संस्कार ऐसे ऐसे स्मरण होगा जो ईदम तेन ग्रहण होता है उसका संस्कार होगा और तेन स्मरण होगा जो अहम तेनग्रहण होता है उसका संस्कार देहादि दे आदमी अहम स्थूल अहम तुग्रहण होता है तो आगे भी अहम तुग्रहण होता देहादि देहा और बाह्य पदार्थ में ईधन तेनग्रहण होता है तो ईधन तेन स्मरण होता है तो ज्ञान सूची में वैषम्य विलक्षण विलक्षण होने तत से तत्कल से भावित हो उसी के द्वारा कल्पित तो होते पदार्थ उसमें भी हो जाएगा पूर्व संस्कार के अनुसार जैसे ग्रहण ऐसे ग्रहण वैषम्य होगा तब कल्पित होने पर भी वैषम्य संभव है श्लोक व्यावृत्यम प्रश्नम्त्थय पहले प्रश्न करते हैं जिस प्रश्न का उत्तर श्लोक से देते हैं बाह्य आध्यात्मिक निमित्त बाह्याध्यात्मिकना कल्पनायां निमित्तनत मूलम किूल बाह्य पदार्थ रूपयेघटपटादी आध्यात्मक पदार्थर सुखदुखादी इतरेतर निमित्तनत कल्पनाया परस्पर निमित्तन अवश्य कल्पीते हैं बाह्य रिप्रसादी उसके कारण सुखद उपाधि होता है परस पर सब परस्पर परस्पर निमित्त अनैमिति का हुआ निमित्त बाह्य पदार्थ नैमित का हो गया कार्य सुखदुख और अंदर अभी अनुभव के अनुसार संस्कार हुआ यह निमित्त होगा आगे फिर नैमिति का कार्य उसका हो जाएगा बाहर दिखेगा ऐसे जो परस्पर निमित्त नैमित भाव अनुभव होता है ये कल्पना करने में है तो मूल क्या है ये प्रश्न है पदार्थ साध्य साधन स्थित बाह्य बाह्य पदार्थ साध्य साधन स्थित कुछ साध्य कुछ साधन अग्नि आदि साधने तो बाह्य पदार्थ में साध्य साधन तो स्थित है सुखम दुख ज्ञान रागस्त आदेश को आध्यात्मिक सुख दुख ज्ञान राग देश तो आध्यात्मिक शरीर के अंदर है बाह्य पदार्थ के कारण तो कभी सुख कभी दुख है बाह्य पदार्थ का ज्ञान होता है किसम राग किसी देश है परस्पर निमित्तनैमित्तता अस्त बाह्य पदार्थ आध्यात्मिक पदार्थ में आध्यात्मिक शब्द के अंदर मन में इसमें परस्पर निमित्त नैमित्तिकता अस्त निमित्त कारण कार्य निमित्त के कारण भी होता है बाह्या निमित्तीकृत्या आध्यात्मिक बाह्य पदार्थ रूप को निमित्त करके शर्दी सन्दृषा देखते जायते आध्यात्मिक अनुभव उसके निमित्त ईश्वर जायते आगे पदार्थ इसे उत्पन्न होते इसे दिखते तो बाह्य पदार्थ निमित्त करके आध्यात्मिक आध्यात्मिक संस्कार निमित्त करके अनुभव का निमित्त करके आगे बाह्य तदेव इतरेतर निम्त नैमितकपनाया मूल वक्तव्य परस्पर ये बाह्य आभ्यंतरिक्त वा आभ्यंतरबा का निमित्त हुआ, निमित हुआ और नैमित्य आभ्यंतरिका बाह्य का अभ्यंतर परस्पर कार्यकार से कल्पना होती है कल्पना का मूल वक्तव्य निर्मूल्पना प्रसंग इसे कल्पना करेंगे तो कुछ न कुछ आकाश में पुष्प कल्पना करेंगे आकाश आकाश गगन कुम आदि भी कल्पना हो जाए ऐसे तो कल्पना नहीं होती ऐसे सत्य में कभी गगन कुसुम तो कल्पना नहीं होती सबसे विषाणु कल्पना नहीं होती तो इसका कल्पना का मूल बताना पड़ेगा यदि निर्मूल कल्पना करेंगे तो वंध्यापुत्र सत्षाणु की भी कल्पना हो जाए ऐसा तो नहीं होती इसलिए मूलम कल्पना या मूल वक्तव्य शंका है श्लोकाक्षर वेदन या परिहर की परिहार करते श्लोकाक्षर अनुवयता करके उच्चते जीवन कल्पये पूर्व जीवन कार्यक्र हेतु फलात्मक हेतु और फल है कार्य करणात्मक स्वयं कर्ता होता है तो हेतु होता है भोक्ता होता है टीपण कर्तृत्व अभ्यास का अधिष्ठान होकर के हेतु होता है तो भोक्तृत्व अभ्यास का अधिष्ठान होकर के फलात्मक आत्मा ही हेतु फलात्मक हेतु आत्मक फलात्मक हे कर्तृत्वध्यास विशिष्ट होकर के करता तो होता है तो हेतु होता है और भो करता है तो फलात्मक होता है अहम करोनी मम सुख कर दुखे इतम लक्षण कि ये हेतु तो फलात्मक जीवन अहम करोनी कर्तृत्वध्यास विशिष्ट कर्ता और मम सुख दुखे सुखम तो दुखम तो सुख दुखे इतम लक्षण ये हो गया फलात्मक सुख दुख फल हेतु फलात्मक कार्य करनात्मक जीवन जो कर्ता कर्तृत्व भक्त विशिष्ट इसकी कल्पना पहले इकाने हेतुफलात्मक फलात्मक जो कहा गया उसके है स्पष्टीकरण अहम कॉमी मि हेतुफलामक हेतु हेतु परिशुद्ध आत्मरूप जीवकल्ठान दशे जीव जीवकल का अधिष्ठान शुद्ध आत्मा है जिसमें हेतु हेतुफलभाव हेतुत्व फलत्व कर्तृत्व नहीं कार्य तो तो नहीं कार्य तो तो तो कारण भाव कार्यकारर शुद्ध स्वरूप कल्पना का अधिकार दिखाते अनुभव लक्षण एक शुद्धे आत्मनि रज्जाव सर्व कल पूर्व शुद्धे आत्मनि जीव पूर्व कल्पयते शुद्ध आत्मनि शुद्ध, शुद्ध आत्मा कैसा है लक्षण एवं लक्षण एव लक्षण यहाँ जीव से एवं काभोक्तृत्वादी से कृपलात्मक लक्षण जीविका सजीव एवं लक्षण नएं लक्षण की अन्य लक्षण शुद्धात्म जिसमें कर्तव्यभोक्तृत्व हेतुलात्मक शुद्ध आत्मा फल कर्तृत्वभक्तृत्व विषय जीव की कल्पना करता है माया के आत्मा आरोप से अधिष्टानपेक्षा अस्त तो <laughs> आरोप अभ्यास होने के लिए अधिष्ठानिक अपेक्षा है कोई अधिष्ठान होने पर आरोप होता है रज्जू होने पर सर्प का अभ्यास होता है मरुभमि है अधिष्ठान उसमें मरीचिका का आरोप होता है अधिष्ठानिक अपेक्षा है <laughs> दृष्टान्त तो माह दृष्टान्त कहते रज सर्व सर्पम जिस राज्य में सर्प की कल्पना ऐसे शुद्ध आत्मा में जीव कल्पना द्वितीय पद विभते तपोभावान पृथक विदान बाह्यान आध्यात्मिका से व्याख्यान करते तत साधर थे नीव के लिए जीव के, लिए। जीव के लिए। ही कल्पना करता है क्रियाकारक फल भेदे न प्राणादीन क्रिया कारक फल क्रिया है कर्म कारक है कर्ता कर्म कर्म उसका फल इस भेद से प्राणादीन नाना विधान भावान अनेक प्रकार पदार्थ प्राण इंद्रिय शरीर वस्तु विषय भोग्य सब पदार्थ बाह्यान आध्यात्मिक कल्पयती बाह्यपदार घटपट रूप आध्यात्मिक जीव के लिए कल्पना करता है कल्पनाकर्ताथ्यनताद प्रथम कल भुक्त कल्पित शेषवन प्रथमकल भोक्ता जीव जीव के, के शेषं तस्थाता तदर्थ के जीव से शक्य जीव से सत्य जीवके भोग्य ऐसे साधन ऋषे यद्य जीवसर्वलनाया मूलभूत हेतु तथा तस् कलना विशेष विशेषेतुति नववतीक यद्य जीवसर्वल्पना मूलभूत हेतु सबकूलभूतहेतु जीव तथापि तस् कल्पना विशेष जीव का जीव की जो कल्पना है कल्पना विशेष विशेष हेतु तो भी अत्य न विशेष हेतु में न फिर कल्पना कैसे होगी ऐसा शंका करते हैं भाष्य में तप्र कल्पना को हेतु जीव कल्पना करता है प्राणादि बाह्य पदार्थ को इसमें क्या हेतु है ये तो प्रश्न है टीका में चपुर चपादन उकाउ तो उत्तर श्लोक के से हैं। को चतुष पदसे तक कलनारी उच्य है उत्तर देते, विदे चतुष्पे ये, ये, ये, ये स्वयं कल्पित जीव सर्वलनायाधिगृत स यहाँ ये अस स्वयं कल जीव जीव स्वयं कल्पित है शुद्धतर को उसका लक्ष्यार्थ तो कल्पित है नहीं कर्तृत्व विशिष्ट रूप से कल्पित है है, लक्ष्यार्थ नि ब्रह्म है कर्तृत्व भक्त विशिष्ट रूप से कल्पित है सर्वकना सर्वकना में अः टीका में दिया कल्पित विशिष्ट रूप नीति शेष जीव जीवकूपेण विचित रूपेण शुद्ध रूप से तो ब्रह्मा जी नित्य अति ब्रह्मजे निर्तृत्व विचि कल आगे सर्व सर्वलना का टीका में स्वामीन संबद्ध इतना कल्पना का स्वामी कल्पना करने कर्ण संबद्ध शब्द श्लोकाक्षर योजना सामने व्योतनाथ सदभाग तो से यथादी का यादस विद्या अस्त यथाद्री विद्या विज्ञान से विद्या विज्ञानम जैसे ज्ञान ज्ञानबला तथा स्मृति तस् ज्योज ज्ञान स्मरण होता है अनुभव क्या संस्कार यद्वकुभ तद्षेक संस्कार प्रकार का अनुभव तत्कार संस्कार anyway, प्रकार का संस्कार प्रकार का स्मरण है इसलिए अनुभव के अनुसार स्मृति तथा स्मृति तस्था स्मृति स सका जीव दिया है श्लोकाक्षर योजना सामने व्यवतनाथ श्लोक पदों का अन्वय समाप्त हो प्रकृतक प्रपंच वह जीव कैसे कल्पना करता है कल्पना का वो कल्पना को विचार करता है अब तो हेतु कल्पना विज्ञान फल विज्ञानम तब तो हेतु फलस्मृति तत विज्ञान तदस्थ क्रियाकार विज्ञान किस प्रकार कल्पना है हेतु कल्पना विज्ञान हेतु की कल्पना पहले कल्पना का ज्ञान हुआ कल्पना विज्ञान हेतु रूप कल्पना के ज्ञान से फल विज्ञान तो हम कर्मी ऐसे विज्ञान हुआ तो फिर सुख दुख सुखी दुखी हम फल विज्ञान सुख दुख फल ज्ञान होने से फिर हेतुफल स्मृति इसका कर्म क्या ऐसे ये सुख मिला ये प्राप्त क्या रूप रही मुझे फल सुख मिला हेतु का स्मरण कार्य कारण का हेतु कर्तृत्व का फल सुख दुख का स्मरण होने परत विज्ञान स्मरण होने पर फिर आगे इसका ज्ञान करके फिर प्रवृत्ति तो हो करके कार्य करता है तदर्थ क्रियाकार भेद विज्ञानी उसी वस्तु प्राप्त करने के लिए फिर पाकादि क्रिया अदृष्ट सुख के लिए यादादि क्रिया स्वयं करता होता है कर्ण आदि फल उसका फल सुख दुख भेद ज्ञान होता है फिर जैसे ज्ञान होता है ऐसे संस्कार होगा तेज्यस्त स्मृति उनसे स्मरण स्मरण होने पर होने पर फिर फिर फिर उसको प्राप्त करने के लिए फिर ज्ञान हेतु फिर फिर कर्म आध्यात्मिक सुख दुखादि इतरतर निमित्त नैमित अनेक परस्पर कार्य का अनुरूप से अनेक प्रकार से कल्पना करता है क्रिया कारक फल वेद कर्तृत्व आदि भुक्तत्व सुख दुख रूप रस सब एक प्रकार कल्पना करता है टीका में उसका स्पष्टीकरण है सत्य अन्नपादि उपयोग तृप्तियादिवती अन्नपादि उपयोग तो कर्म से तृप्ति होती पिताशा निवृत्ति होती जलपान कन्न करो कर। असत्य नवत जब तक तो अन्नपाना नहीं किया तृप्ति आदि नहीं होती अन्य है। सर्वत्र कार्य का निश्चय होता है अन्य के, के द्वारा कपाला सत्य घट सत्यम कपालाभाव घटाभाव अन्य हो गया कारण सत्य कार्य सत्तम त्य तत्स्यम तदभावे तद अभाव कपालाभाव घटाभाव ये व्यतिरिकणम इसी प्रकार यहां सत्य आदि न सत्यान्न पानी उपयोगे तृतादी असती नवती अन्न पना ये अन्न से भोजन आदि से पान भोजन तृत्ति के हेतु पान त्रृषाव के हेतु ये कल्पना विज्ञान उत्पाद्य है कल्पना कार्य ज्ञान होता है तथ तृता फल ये कल्पना विज्ञान उसके तो फल होता है भजन करता है तो तृतीया भी फल होता है फल का ज्ञान हुआ तो कल्पना विज्ञान में जाए कि ये फल रूप कल्पना विज्ञान हेतु यह हेतु ये ज्ञान हुआ ये कल्पना विज्ञान है इसे तृतीय रूप फल है ये ज्ञान हुआ ये कल्पना विज्ञान ये फल ज्ञान हुआ फिर अपर अपर दूसरे दिन हेतु फल स्मृति स्मरण होता है भोजन जलपान आदि क्षेत्र पिता निवर्तक है उसका फल क्षित पिता निवृत्ति रूप फल है तो ऐसे अमुक वस्तु तृप्ति का हेतु है ऐसे भोजन बनाए तो अधिक स्वादिष्ट होगा ऐसे स्मरण करता तो दूसरे दिन उभये हेतु फल स्मृति स्मरण होती तो स्मरण होने पर हो। तपस्व तो फल साधन समान जाती है कर्तव्यता विज्ञान फल है तृप्ति तृप्ति का साधन है भोजन आदि समान जाति जिस भोजन से काली तृतीय हुई थी वही भोजन भी नहीं उसके समान है जिस तंदुला से काले भात बनाया था अभी उसी प्रकार तंडूला दूसरा है वो तंडूला भी नहीं है समान जातीय तंडूला से इस प्रकार भात बनाएगा जिस वस्तु से काल व्यंजन आदि पका करके बनाया था उसके समान जातियों ने अभी इस प्रकार बना होगा काल ऐसे ज्ञान तृप्ति हुई थी तो समान जातीय में कर्तव्यताज्ञानम एवं कर्तव्य में आज भी इसे बनाओ कर्तव्यताज्ञान के भोजनादिप है अन्य कर्त कार्य में सर्व सर्वपरिश्वर्ग ततच तो अभिल तृतीयादि फला पाकादिक्रिया अभिल इष्ट तृत्यादि फल तृति विपानिवृत्ति सुख आदि अन्य अरे तरह से घटक आदि जो जो सुख फल है फलार्थ के में पाकाधिक्रिया ये पाकाधिक्रिया उसका कारगर तंडुलाधि आदि तत्फलाष्पत्ति उसका फल अन्निष्पति अन्न व्यंजनादि बनाना शब्द स्पर्श आदि ग्रहण करना ये विशेष विज्ञानी विशेष ज्ञान होते हैं स्मरण करके तत्व्यादिस्मृति विशेष ज्ञान होना पर हेत्यादि का स्मरण तो फल स्मरण फिर उसका अनुष्ठान करना अनुष्ठान कर्म से फिर फल मिलेगा तपस्थक अनुष्ठान उसके बाद तपस्थित फल फिर हितया विस्मरण फिर अनुष्ठान फिर फल इसी क्रम से अन क्रम नित हेतु हेतुमत्तया कल्पना परस्पर कार्य का अनुभव हेतुफलो ज्ञान क्रियाकार का फलो निष्पत्ति फल फिर हितया विस्मृति फिर अनुष्ठान फिर एक क्रम से कलना प्रकृता कल्पना का करते एवं उपस्या आध्यात्मिकुखादी कल अंदर बाह्य विपरसा इतरतरन भाव अनेक प्रकार कल्पना करता कल ओ भद्र कर्णे न्याम देवा भद्रम पश्येम क्षेत्र सुषुवाजेम देवि यदा सुष्टिना नईन्द्रो गृहस्रवा सुष्टिना न पोषा विश्व स्वस्ति नृषोरी ो बृहस्पतिदा ओ शाति शांति शांति शंकर शंकरचार्य केशव पादरायण्यतौ वंदे भगवत पुनः ईश्वर गुरुराज्मीति मूर्तिभागिने व्योम व्यादेहाय दक्षिणा so ye namo om ram